महाभारत शांति पर्व ठच चुरीशद शतमोध्याय नारायण की महिमा संबंधी उपाख्यान का वे उपसार वैशंपावाच सैत्यम नर नारायण अत्यम भक्तिमा देवे एक उपेयुवान् वैशंबान जी कहते हैं जन्मे नर नारायण का वह कथन सुनकर भगवान के प्रति नारद जी की भक्ति बहुत बढ़ गई वे उनके अन्य भक्त हो गए प्रोश्य वर्ष सहस्रम तो नर नारायण आश्रमी च हरिम्ययम हिमवंत जगामासु यश्रम नर नारायण के आश्रम में भगवान की कथा सुनते और प्रतिदिन अविनाशी श्री हरि का दर्शन करते हुए जब नारद जी के एक हजार दिव्य वर्ष पूरे हो गए तब वे शीघ्र ही हिमालय पर्वत के उस भाग में चले गए जहाँ उनका अपना आश्रम था तवपिख्यात तपस नर नारायण ऋषि तस्म देवाश्रमेर ते पतुस्तप उत्तमम तत्पश्चात वे विख्यात तपस्वी नर नारायण ऋषि भी पुनः उसी रमणीय आश्रम में रहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए त्वप्यमृत मिक्रांत पाण्डवात्माद्य समृत श्रुतमादित कथा जन्मे जन्मेजय तुम पांडवों की कुलभूषण और अत्यंत पराक्रमी हो तुम भी प्रारंभ से ही इस कथा को सुनकर आज परम पवित्र हो गए हो नव तस् पर लोको न पार्थिव सत्तम कर्मणा मनसा वाचा यो दुष्दृष्णुम्य जो, जो मनवाणी और क्रिया द्वारा अविनाशी भगवान विष्णु के साथ द्वेश रखता है उसका न इस्लोक में ठिकाना है और न परलोक में मज्जंते पितरस्तस्य नरके शास्वती साम यो दुस्याद्विब श्रेष्ठ देवम नारायण हरिं जो देवश्रेष्ठ भगवान नारायण हरि से द्वेष करता है उसके पितर सदा के लिए नरक में डूब जाते हैं कथम नाम आत्मा कश्य आत्मा ही पुरुषु पुरुष सिंह भगवान विष्णु को सबका आत्मा जानना चाहिए यही वास्तविक स्थिति है कोई भी मनुष्य भला अपने आत्मा के साथ द्वेश कैसे कर सकता है ये स गुरुरस्मागंधवती सुत तेनाथि तात महात्म्य परम्यय तस्मा सुचेद तवा नघत ये जो हम लोगों के गुरु गंधवती पुत्र महर्षि व्यास बैठे हैं उन्होंने ही भगवान के परम उत्तम अविनाशी महात्मा का वर्णन किया है से मैंने यह सब सुना है और मेरे द्वारा तुमको भी कहा गया है नारदे नु संाप्त सरहस्य सतंग्रह ऐस धर्मो जगन्नाथान साक्षा नारायण निप नरेश्वर देवर्षि नारद ने तो रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को साक्षात जगदेश्वर नारायण से ही प्राप्त किया था एवमेश महान धर्म सहते पूर्व नृपोत्तम कथित हरि गीता इस प्रकार यह महान धर्म मैंने तुम्हें पहले हरिगीता में संक्षेप से बताया है कृष्ण कृष्णद्वै पायन पुरुषव्याग्रह महाभारत तुम कृष्ण पायन व्यास को इस भूतल पर नारायण का ही स्वरूप समझो धला भगवान के सिवा दूसरा कौन महाभारत का कर्ता हो सकता है नाना वह ब्रू जा तमृते प्रभु वर्तताम ते महायज्ञो यथा संकल्पित संकल्पिता श्रुतधर्म स भगवान के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन कर सके तुम्हारा यह महान यज्ञ जैसा कि तुमने संकल्प कर रखा है निरंतर चालू रहे तुमने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है और सब धर्मों का यथार्थ रूप से श्रवण किया है शोतिर्वाच एक महदाख्याण श्रुआ पार्थिव ततो तथो य्रिया सर्वा समारोतपुत्र कहते हैं सौनक वैश्व पायजी के मुख से यह महान उपाख्यान सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजा ने अपने यज्ञ को पूर्ण करने का सारा कार्य आरंभ किया नारायणीय आख्यानमेत कथित मया प्रश्न निवासी आज तुम्हारे के इन निवासी के अनुसार इन मुनियों समीप मैंने यह नारायण का महात्म्य संबंधी उपाख्यान तुम्हें सुनाया है नारदे नुरा राजन गुरे मे निवेदित ऋषि पांडवा कृष्ण भीष्म पूर्व में नारद जी ने ऋषियों पांडवों श्रीकृष्ण तथा भीष्म के सुनते हुए एक प्रसंग मेरे गुरु व्यास जी को बताया था सही परम गुरुर जन भुवन पति पृथुधर धर श्रुति विनय निधि निधि परम महितरि वे परम गुरु जनपति भूनपति विशाल पृथ्वी को धारण करने वाले वेद ज्ञान और विनय के भंडार श्रम और नियम की निधि ब्राह्मणों के परम हितैषी तथा देवताओं के हित चिंतक श्री हरि तुम्हारे आश्रय हो असुरध कर तपसा निधि तो महताम यम मधुकैठ महाकृत धर्म विदाम गति भैधो मखभाग हर सुनम सत असुरों का वध करने वाले तपस्या के निधि विशाल यश के भाजन मधु और कैटभ के हंता सतयुग के धर्मों का ज्ञान रखकर उनका पालन करने वालों को सदगति प्रदान करने वाले अभयदाता तथा यज्ञ का भाग ग्रहण करने वाले भगवान नारायण तुम्हें शरण देव त्रिगुणो विगुणचतुरात्मधर पुत्रष्ट फल विदा तो नृत्यना ऋषि जो तीनों गुणों से विशिष्ट होते हुए भी निर्गुण हैं वासुदेव शंकर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नामक चार विग्रहों को धारण करने वाले हैं इष्ट अर्थात यज्ञ याग आदि आपूर्त म कूप तड़क निर्माण आदि के फलभाग को ग्रहण करने वाले हैं जो कभी किसी से पराजित नहीं होते तथा तो धैर्य या मर्यादा से विचलित नहीं होते वे भगवान श्रीहरि पुण्यात्मा ऋषि को ऋषियों को आत्म ज्ञानजन्य सद्गति प्रदान करे तमलोक साक्षणम पुरुषम पुराणम रविवर्णमीश्वर गतिम बहुश प्रणमम अद्वेक मन सो सलिलोद्भवोपीतमृसिम प्रणत जो संपूर्ण जगत के साक्षी अजन्मा अंतर्यामी पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी ईश्वर और सब प्रकार से सबकी गति है उन परमेश्वर को तुम सब लोग एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करो क्योंकि उन वासुदेव स्वरूप नारायण ऋषि को शेषशाई भी प्रणाम करते हैं सही लोक यो नीरमृत पदम सनातनम वे इस जगत के आदि कारण अमृतपद अर्थात मोक्ष के आश्रय सूक्ष्म स्वरूप दूसरों को शरण देने वाले अभिचल और सनातन पद है उदार सौनक अपने मन को वश में रखने वाले सांख्य बुद्धि के द्वारा उन्हीं का वर्णन करते हैं यथे श्री महाभारते शांति परमढ़ी मोक्ष धर्म परमढ़ी नारायण ये सट चुवारंशदिक्रिशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक तीन सौ अध्याय पूरा हुआ